ही रहना है। तो प्रश्न शिथिल आनंद समापत्ति ध्यान प्रश्न में शिथिलता आने से या प्रश्न में कमी आने कम से आसन दे। तो की सिद्धि होती है और अनंत में समापत्ति करने से आसन की सिद्धि होती है अनंत में समापत्ति का जो प्राचीन या कर तो वरंत का है और कुछ में व्याख्याकारों ने आकाशीया है ना वरंत तो, तो नारायण की, तो की बहुत सेवा करते हैं वही उनका क्या है विस्तर रूप में है ना? और उपधान क्या है उपधान रूप में भी वही है और भी है कुछ होते हैं और धरती को भी तो कर रखा है ना तो उनके ध्यान से नवतीसन सिद्धि भगवती क्या आसन सिद्धि ठीक है ना। प्रश्न में शिक्षा आने से और अनंत में समापत्ति करने से समापत्ति करते कर हैं चित्त को उसके आकार का नहीं। नहीं। अब देखना न में जय भवती प्रश्नो प्रमात कर शारीरिक प्रश्न शारीरिक प्रन उपरि होने से या शारीरिक प्रश्न का अभाव होने से जब बैठने में प्रय न करना पड़े है तो शारीरिक प्रश्न की निवृत्ति होने से आसन सिद्ध आसन सिद्ध हो जाता है शारीरिक प्रश्न की निवृत्ति होने से आसन सिद्ध हो जाता है ए में अंग निर्दया जिसके द्वारा अंग कंपन नहीं होता अंग कंपन नहीं होना चाहिए ठीक फिर देर तक बैठे रहें तो जब उठने की इच्छा हो और फिर भी बैठने का प्रयास करें तो अंगने लगे ऐसा एक तो तुम्हात्मा यहाँ हमारे आने के पहले रहे हैं उनका नाम यमुना नाम था और अच्छे योगी थे उनको तो कितना 18 घंटे तक बैठने वालों ने हमको बताया एक सुनीताचार्य जिनार में रहते हैं तो उन्होंने बताया इन्होंने नहीं बताया कभी बोले कि हम उसको देखा है वो 18 घंटे बिना हिले का संगठता था वो तो जिनार गए जूनागढ़ वो बताया फिर हमने इनसे वो हमारे अनेक चले यहाँ रहते थे हमने पूछा कहीं सुना है बोले कोई समय की बात थी आबू पर्वत रहते थे और बोले कि हम रहते थे ऊपर था था। थे थे था था। था। था इसके बाद भी वो छा ला गया लाएगा और भी खिलाएगा ऐसे ऐसे महात्मा अभी अब उनका मेरी समझ के दो हजार चार से गायब हो गए मतलब वो फिर यहाँ तो इस कुटिया को उन्होंने छोड़ दिया था जब न रहते थे अमृत यहाँ रहे, रहे, रहे।, रहे।, रहे। गंगोत्री में थे अब एक दिन वो प्रतिदिन घूमने जाते थे और एक दिन वो घूमने चले गए लोग हैं गंगोत्री में हाँ अब हो सकता है कहीं बैठे हो बर्फ गिर गई हो ऊपर या कहीं बक गया या ना पैर गया भगवान माने क्या हुआ अब इनसे ये दोस्त एक मुनी जी है हमारी से छोड़ करते hmm. हैं हमारी तो भी है लेकिन वो किसी को मतलब नहीं रखते है न किसी को लिख करके ने समझाने के प्रयास नहीं करते समझाने का प्रयास करते ना समझने का प्रयास करते हैं उनको क्या हम लोग नहीं देखते पहले भी शायद चौबीस साल या कितने तो कोई अभिप्राय नहीं है नहीं तो तो वो थोड़ा कोई बात है ना शेल अयोध्या में थे पूरी वाले महाराज जी उनसे वो दर्शन किया है हमने दर्शन किया है जब वो सौदी हो गई थी उस समय भी तीन बजे नहाकर बैठ जाते थे तो नौ बजे तक वो बैठे रहते थे, थे। छह घंटे को उन्हें देखा है पर लोग बाईस घंटे चौबीस घंटे उनके बारे में सुना जाता था कि बैठे थे तो, तो हमने उस सौ वर्ष की आयु में उनको देखा कि जब उनको दो आदमी पकड़ कर उठाते थे खिलता थे शरीर लंबा था गिर गया। गया। तो फिर जो इस में जो छह घंटे बैठ रहा तो तो की की तो है तो मानना पड़ेगा की बातें बात नहीं वह अनंत समापन चित्तम अथवा अनंत में लगा हुआ चित्र आसनम निर्भर आसन की चिट्ठी करता है तो अनंत नारायण की सेवा करते हैं और धरती को धारण कर रखा है उनके अब एक योगी की ये कहानी है एक पैराग्राफ आप तो पढ़ सकते हैं ये जो अनंत की बात आई ना आसन का अनंत के साथ संबंध ये आप एक पैरा यहाँ से पढ़ लेंगे क्या क्या ये ये, पड़ी। ये दिन। एदुण। एदुण। एदुण। एदुण। एदुण। एक दिन एक शिष्यों शिष्यों ने ने की उस समय दिव्य आनंद प्राप्त किया दूसरे दिन गोस्वामी जी उस समय शौच हेतु गए थे शौचालय तो में दे कुलदानंद ने उनका आसन साफ करने के लिए जो ही हाथ लगाया उसी समय गोस्वामी जी ने शौचालय से ही जोरदार आवाज लगाई आसन को मत हिलाना थर जाओ, थर जाओ, जाओ, जाओकार मारेगा थोड़ी देर बाद गो स्वामी जी के आने पर कुलदानंद ने पूछा कि गेंदारिया आश्रम तथा वृंदावन में आपके आसन के नीचे सर्प रहता था यहाँ कलकत्ता के तिमजिले मकान में कैसे आ गया गो तो स्वामी जी ने कहा कलकत्ता हो या अन्य कोई स्थान हो वास्तु सर्प सर्वत्र रहते है कुछ समय के लिए निर्दिष्ट स्थान पर आसन करने पर सर्प वहाँ आकर आश्रय लेने के लिए चेष्टा करता है मैं जब कहूँ तभी आसन साफ करना या दे, में देना गो स्वामी जी के बात सुनकर छब्बीस मिनट हो गए ठीक है गंडरिया आश्रम और वृंदावन में आसन साथ रहने लगे अलग है जब वहाँ पे यात्रा में तीसरी मंजिल पर उनको रखा गया वहाँ भी गए जाते आते, कोई संबंध तो हाँ, एक सेकंड में अंतिम में चौदह वर्ष इन्होंने सोए नहीं है बिल्कुल और पहले भी तो बहुत ही कम सोते होंगे एक रात भरे कोई वकील था कोई कलकत्ता था वो रात मीन के कमरे में रह गया मील टूटी मार्च सो जाइए गोस्वामी बोले कितना बजा है वो। बजाए अभी बहुत समय कोई बात वकील के नहीं सोतीस को था। कोई बात नहीं बहुत सुने। तीन चार बार वकील पूछा आप सुबह हो गया महाराज अब तो सो जाइए कितना बजा बोला छह बजे आप सोए नहीं बोले क्या मनुष्य सोने के लिए मिला <laughs> वो सोने के लिए मिलाया मनुष्य ऐसे विजय कृष्ण गोस्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी कहना महात्मा थे जो है ना जो अंदर जब नाद सुनाई देता है न दे। अंदर सूख में नादर्प उससे बहुत करके हो जाता है, तो है। इसलिए भी जो है ना वो पास में आ जाते सुना होगा महात्मा के पास आकर इसे छत्र जैसा करने उनको बहुत लगता है उनकी स्थिति आने पर जो है ना सांप पास में आ हैं ऐसे कर और काटने के बारे में तो इन्होंने कहा विशेष क्षण खानी नहीं करो तो नहीं काटेगा अभी ये वृंदावन में ये भी, बता चला भी नहीं नहीं पता चला की इनकी जटाऊ दिखा था इसमें दिखा नहीं वृंदावन में रहते थे वृंदावन आते थे ये ढाका समझिए ढाका में इनका अस्तम था और फिर शरीर इनका पूरी मिलेगा बहुत बड़े थे लेकिन उतना कोई प्रयास कर भी नहीं सकता जितना इन्होने किया है अब ये गुरु के लिए जो है ना हिमालय में भटकते चले गए तीन चार दिन से रात दिन चलते चलते विभोत होकर दिख गई थे ऐसा इनका जीवन रहा है बिल्कुल कोई वो फिर नागा महात्मा उठाए और उठा करके उनको पाँच छह दाना दिया छोटे छोटे बोले बच्चा जब उनको घूम प्यास लगा इनको खा लो गए तो दो तीन दिन तक अब वो दो दादे नहीं लगा तो ये इससे ये उसको खा लेते थे घूम लगती थी फिर घूमते रहते थे एक जगह गए तो वहां बंगाली महात्मा थे और वो भी बड़े भारी प्रत्यास तो करते थे रात में बर्फ गिरती थी शाम को वो ध्यान में बैठते थे तो बर्फ से उनका जो है पूरा शरीर थक जाता था और सुबह जो है ना जब धूप जैसे जैसे दोपहर होने पर वो क्या है बर्फ घुल कुछ जब खुलेगी बर्फ घुलेगी मुँह खुल जाएगा तो चेले लोग वहाँ तैयार रहते थे गर्म गर्म खुआ मुँह बिठा लेते थे उनके तो वहा नहीं आप उस समय पर आपके गुरुदेव मिल जाएंगे तो और वो ऐसे इनके गुरुदेव थे कहीं भी मिल जाते थे इनको कहीं भी मिल जायेंगे वो जहाँ भी चाहे हो चाहे कोई जिस क्षण या चाहते समय आकर इनको रास्ता बता देते ऐसी लगन होना भी बड़ा मुश्किल है किसी के भूख लगी थी इसमें हाँ हिमालय में थे अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में वो सैनिक थे ब्रह्मान नाम वो दो दो थे। इसे है हिमालय में इतने महत्व रहते हैं की उनकी लड़ू हजार हजार साल की है और उसको भूख प्यास की भी ऐसा नहीं है और प्यास की इच्छा भी हो गए वही पे हाथ बढ़ाकर गंगा का पानी ऐसे भी वो लोग है ऐसे अभी वृंदावन में बैजी है वहां धोगदल कुंड पर रहते हैं उनकी स्थिति अच्छी है वो भी मतलब समाधि है वो चाहेंगे तो एक महीने के लिए भी बैठ जाएंगे अभी है वो व्यक्ति और और हिमालय में जो तो योगी हैं उनके पास उनका आना जाना है और वो भी इनके पास आते हैं ये तो मतलब चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे और एक कृष्णदास एक है अपने परचित है वो विश्वास वो उसको साथ लेकर रहेंगे तो फोटो फोटो खींच थो भी तमाम लाया हिमालय तो देखने से तो बड़ा कैसे विभक्त लगता है पहाड़ पे अंदर बड़ी सुंदर ढूंढ लगी हुई है बड़े-बड़े झरना बह रहे हैं बड़े बड़े ऊंचे प्रकाश है कृष्णदास को लेकर गयी तो कृष्णदास को लेकर गए तो कृष्णदास ने एक बार बोला हमारा यहाँ भटकने से क्या फायदा अरे पंद्रह दिन का पानी धोकर के चलना पड़ता है कहीं बर्फ जो नहीं नहीं है तो क्या फायदा पंद्रह पंद्रह दिन की पानी धोकर के चलते है ना भी नहीं हो पाता है ठीक करते है? फिर अगले ऐसा लगा दूसरे परम शांति का अनुभव करेगा की कोई कामना नहीं रह जाए कोई इच्छा नहीं रह जाए कोई संकल्प नहीं रह जाए आनंद आनंद मिला कैसा हो गया हमारा जी फिर आप तो बोलते हैं फिर बदलने से क्या फैला ऐसे ऐसे स्थान है उस और ठीक नीचे आए तो था था। तो उनका उनका सब जगह आना जाना है किस जगह कौन बोली बैठा हुआ है उनको पता है। ये उधर भी जाते हैं जाते हैं, बैठ जाते हैं एक बार ये है। है। तो ये अपना स्कोप लेके चलते हैं ठाकुर के कालग रामी करते हैं उधर गए पहाड़ों में नेपाल से होकर के कहीं नहीं रहे हैं बहुत दूर जाते हैं ये जहाँ इंसान पूछता ही नहीं है वहाँ गए अब वहाँ बोले उस बार अब थोड़ा बूढ़े हो गए तो बहुत दूर नहीं गए गांव कुछ किलोमीटर पर था वहाँ बोल दिया कि हमको दूध पूछा दिया करना पैसा देखेंगे अपने अब भी वो भगवान की पूजा करते थे अब उन्होंने क्या किया कि वो भात चढ़ा लिया चावल पकड़ने को और बैठ गए बैठ गए अब महाराज बैठ गए और बैठ करके वो उठे तो सोचे की जो है ना हम देखे तो देखे वो चावल नहीं है तब फिर वो बोलते वो गए दूध क्यों नहीं दिया आप तो हिलते ही नहीं है मैं रोज तो आपके पास जाता हूँ आप पत्थर पीछे बैठ जाते हो कितना दिन हुआ बोले चौबीस दिन हो गए हम कब तक पीछे जाएंगे हाँ। अभी अभी अभी ये बैठे हैं तब उनको ये बात तो तो कुछ तो अभी तो। अभी तो। अभी तो दो बहुत बोला था साथ पुस्तक लिखना था बोला तो आखिरी है ऐसा सौभाग भी नहीं था लेकिन वैसा जब जो पाक करता है तो मंदिर में याद होता है कुछ बार, -बार आगे आगे आगे आगे। तो सब योग की क्रिया जानते हैं अच्छा उनको योगी के रूप में तो नहीं जानता है दवाई को तो लेकर कुछ कुछ दवाई बल्द के रूप में जानते हैं साधु साधक के रूप में उनको कोई जानता नहीं सामान्य आदमी की तरह देते हैं भी आते हैं बताए हरिद्वार इसी के साथ तो पहचान तो। के लोग है उनके साथ यहाँ जाएंगे तो चाइना भी घूमाए हाँ तो तो एक अभी कुछ साल पहले की बात है तो चाइना की पुलिस बहुत कड़ी है जानी नहीं दे रही तो सिक्योरिटी है ना बॉर्डर की अभी तो जाना था तो ये क्या चीज है बता रहे थे की एक पैजामा दो ले रही पुराने पुराने एक पैजामा इसमें डाला एक पैर का और एक बाहर लटकता रहा और दूसरे पैजामा का एक पैर इसमें डाला इसका लटकता रहा तो दो पैजामा पहन लिया एक एक कैमरा लगा दिया टूटा फूट और बन गए और वहाँ बॉर्डर पर जो है जाकर बोले दो तीन दिन भूखे पैसे तीन दिन पड़े रहे अब पड़े रहे जा करके तो वो सुरक्षा वाले जो आए चुनवा दे वो कुछ बोले तो ये हंसे अब वो सब मशीन लगा लगा करके पूरा जांच कर दिया अब वो पागल है उन्होंने समझ लिया और उस स्त्री खुश था। पूरा घूम घाम करके सब आए और फिर दो तीन दिन तब गार्डर योगी तो कोई क्या करवाएगा <laughs> वो जाते वृद्ध हो गए अब नेपाल अधिक रहने लगे तो पर धंधा बननेपाल अब नेपाल अधिक रहते ये होली के समय बनाते हैं। वैसे बीच में ये सिंह के समय भी आते हैं, एक परिवार नेपाली रहता है ये पता नहीं मकान में कुछ नेपाली है। उनका भी कर दिया है या किस संबंध ये पता नहीं तो कई लोग वहाँ रहते हैं वो आते हैं तो उनको भोजन देते हैं और वो आते हैं तो रोगी भी वहां जाते हैं अच्छे वैद्य हैं वो हमको कि हमने तो इसलिए ये पूरा तो किया, का तो और फिर तो साधना सीखी योग क्रिया वो सब तो योग क्रिया जानते हैं दान कांड नहीं खाना चाहिए था इसलिए वैद्यक पढ़ा वो बताते हैं आई अभी भी, भी जाएगी उसमें मीट भी लेंगे तो खुदी तो है और छू करके वो पता भी कर लेंगे जीवित है तो हिमालय में जो बैठा रहेगा उस पर ही तो बनता तो नहीं है बंदे इतना ठंडा तापमान है और जो बौद्ध लामाओं के मठ है तिब्बत में वहाँ तो दो दो तीन तीन हजार साल के लोगों को उन्होंने क्या पेटिंग बंद करके कर रखा है किसी को गुफाओं में रखा हुआ है तो हाँ बहुत निर्जन स्थानों में है उद्योग अब उनकी ये मान्यता है कि इनमें वा, आत्मा वापस आ जाएगी तो कुछ तो जो ध्यानस्थ हैं वो तो वापस आ सकते हैं और जिनके प्राण निकल गए हैं वो नहीं आएंगे ऐसा तो योगी लोग पहचानते हैं की कि, कितने दिन में जो तो है ना वापस आ जाएंगे भाई जी तो कहते हैं हमें तो पता चल जाता सुनने से नीचे भी ये और जो भागवत में आता है ना कि एक सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा हिमालय में तब कर रहा है और सतयुग के आरम्भ होने पर वही क्या करेंगे वैदिक धनों का प्रवर्तन करेंगे भागवत तो ऐसा जो योगी लोग तो जाके देखे बैठे अभी भी बैठे भागवत ही है जाकर के लोगों ने देखा है सूर्य दस योग तो दूर दोनों दो बैठे है सूर्यवंशी या चंद्रवंश सेना सहित बैठे हुए हैं सब चीज हमारी जरूरी भागवत ने बिछाए बोले सही बात है। है। पर जो योगी भी उनका जीवन होगा मतलब वो अपने को नहीं करेंगे बड़े तो अभी तो भी ऐसे एक महाराज एक बार यहाँ ऐसे में होगा दो साल थे। सभी से रुके अभी अभी से आएंगे उनको बैठी नहीं नहीं वो तो गाजीपुर से बना रखे नहीं। नहीं है। आज में बना बनारस के पास आएंगे तो यही दिखेंगे तो बोल रहे हो गई है कोई साथ ही चढ़ने लाने वाला तकलीफ होती है वो भी सब चढ़ते हैं पर इन लोगों को क्या पुराने का नियम बहुत कड़े होते हैं दो बजे से होकर कोई उठने वाला हो तब वो सब बात होगा उनके आज तक वो लोग उठना ये भी कहते कि एक बजे ऐसी चार बजे तक जरूर करना चाहिए तो आपकी तो हाँ और भी एक बीजेपी में तथा चाहिए पंजाबी महाराज का किया है है है वो वो इसके अंदर अंदर ही ही आती है आ ना हम ढाका में, में रहते समय एक ये, गुरु, गुरु ग्रंथ साहब का पार्टी करते थे ढाका में अब देखिये ढाका बंगाल में है नब्लिक बांग्लादेश में गया वहाँ जो प्रार्थना होती थी तीन प्रार्थनाओं में दो प्रथा हिंदी की थी तो एक उसमें नानक की नानक का नाम उसमें आता है गुरु ग्रंथ और एक बंगाली की थी बंगाली होते हुए दो प्रार्थनाएं हिंदी में एक बंगला में और स्वयं उनके यहाँ जो पाठ रामायण भागवत गीता का होता था जिसमें भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू करते थे राम टेख माना तो गुरु ग्रंथ साहब दो का पाठ स्वयं करते थे दूसरे का अवरुख करते थे क्योंकि बहुत श्रद्धा है ये पढ़ना ये भी पढ़ना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 एक दिन ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा क्या मेरा जीवन कृष्ण यहाँ नहीं आएगा जीवन कृष्ण मेरा जीवन कृष्ण यहाँ नहीं आएगा जीवन कृष्ण वो विजय के गोस्वामी के लिए कह रहे थे वही होगी इन्हीं के बारे में क्या जीवन हाँ। इनको जीवन कृष्ण कह इन्होंने इनको ध्यान से पता चला है की सिद्ध योगी जा रहे थे विजय गोस्वामी को ध्यान से पता चला की वारी ग्राम में सिद्ध योगी गुप्त निवास कर रहे हैं और बढ़ना यदि वह यहाँ नहीं आएगा नहीं। तो मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा उसके प्रति अपने मन में मैं भोग कर रहा कुंजलाल से जब यह गोस्वामी जी ने सुनी तो वे अपने परिवार तथा कुछ भक्त शिष्यों के साथ वह गोस्वामी जी को देखते ही लोकनाथ ब्रह्मचारी बोल उठे मुझे पहचान सका चंद्रनाथ पहाड़ के दावानल वाली बात यह विजय कृष्ण गोस्वामी गए तो वो बोले तुमको कोई पहचाना कि तो नहीं पहचाना पढ़ना मतलब किसी पहाड़ में आग लग गई थी तो विजय कृष्ण गोस्वामी फंस गए थे इसी सिद्ध योगी ने जान बचाई पर तो ये उनको पता नहीं था कि ये कोई सिद्ध है बचाने वाला अंकुल चंद्रनाथ पहाड़ के दावानल वाली बात क्या है विदित रहे वर्षो पूर्व चट्ट के निकट चंद्रनाथ पहाड़ में एक जंगल को पार करते समय वो स्वामी जी चारों से घिर गए थे उस समय एक महात्मा जी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी उन्हीं महात्मा जी को यहाँ प्रत्यक्ष देखकर कर वो जी धन आनंद से अभिभूत हो गए लोकनाथ ब्रह्मचारी जी भी अद्वैत वंश थे वो जी को उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था कि वे उनके पिता के चाचा जी थे उस समय उनकी आयु एक सौ छप्पन वर्ष थी पूर्वजों की में जी ने हाँ वो स्वामी जी को अपनी खड़ाबू और कम्बल प्रदान की थी माता योगमाया देवी पास ब्रह्मचारी जी ने बच्चे के समान हटकर के कहा आज तुम्हें अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना पड़ेगा माता योगमाया देवी ने भी ब्रह्मचारी जी को बालकवत अपने हाथ से भोजन कराया वो स्वामी जी को वे जीवन कृष्ण कहकर पुकारते थे वो स्वामी जी से ब्रह्मचारी का परिचय प्राप्त कर अपने स्थानों से लोग उनके दर्शन तथा आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे योगी के साथ अब योगी का प्रचार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बात है ब्रह्मचारी जी यद्य अपने कठोर वचनों से लोगों की परीक्षा किया करते थे पर उनका हृदय अत्यंत कोमल था असंख्य व्यक्ति रोग शोक इत्यादि में उनकी कृपा पाकर धन्य हो गए थे वो स्वामी जी कहते थे कि योग शिक्षा के लिए पथ तथा हिमालय से योगीजन सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मचारी जी के पास रात्रि के समय आते थे इस कारण संध्या के बाद आज में किसी को नहीं रहने दिया जाता था ये का है, ये है, हैं, हैं, के को अंदर आने में बड़े-बड़े मिल जाते उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं योग की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में इस प्रकार उच्चतम विशेषज्ञता विश बहुत कम योगियों में पाई जाती है ढाका रहते समय प्रायः गो स्वामी जी प्राय ब्रह्मचारी में उन्होंने वेदांत पूरा पढ़ा था वगैरह सब पड़ी थी लेकिन मन को तो शांति कहा मन को तो परम शांति अनुभव होना चाहिए जो कहने से थोड़ा होता है तो हो जाते थे क्या आगे का, का नहीं होगा तो क्या कैसे कैसे भटकते थे इनको ईश्वर की बहुत निराकार के बारे, बारे, बारे में भी इन्होंने लोगों को बाद में बताया है भगवान धोखे दोनों का निराकार भी है मैंने आकर ईश्वर से देखा ही ईश्वर से बात करके देखा है बात करके मैंने ईश्वर से देखा ही ऐसा पूरा लेकिन ये शांति से। पत्नी, पत्नी मर गई तो बहुत खुश हो गए। और पुत्री मर गई तो करने अब क्या, ने, क्या ने लोगों बहुत लोगों तुमको मैं तुम मना रहे हो <laughs> ये बोले भगवान की वस्तु भगवान ने मिल लोग अच्छे होते हैं है। अभी छत्तीसगढ़ में कोई है इनकी परंपरा के जी तो हैं लेकिन इनका आगे होने वाली दीक्षा देते हैं इनका अनुग्रह अभी जब तक इनकी आज्ञा नहीं होगी वो दीक्षा नहीं देगी इनका शरीर उन्नीस सौ में तक छुट गया है कल की बातें अठारह सौ लेकिन अभी उस परंपरा के पाठक है इनका आदेश होने पर दीक्षा देंगे? देंगे? देंगे नहीं करेंगे मैंने दक्षण नहीं किया वृंदावन का होता है मैं चला उसके दो दिन बाद उनको रहा था और देख बच्चे वो रुकते हैं इस बार भी आना था कुछ ऐसा संयोग हो जाता है आगे पीछे का हमको देते हैं सुरेश कर्म आव वो पाठक ये ऐसे अच्छा ये भी सबको इजा नहीं देते थे चाहे कोई कितना भी करे नहीं देंगे बोले हमको ऊपर से जो है होगा तभी के कभी-कभी बहुत सादिक लोगों को भी इजा नहीं दी एक रास्ता चलने वाले को दे दी लोग पूछा ये क्यों बोले जो विधान है वो यूं हो रहा है हम तो बने सकते ये जो ऊपर वाले <laughs> नहीं नहीं को है यार में ऐसा हुआ एक साइड बनाने वाले को समाती लगा दी हम्म तो विजय कृष्ण वे तो, तो विजय कृष्ण तो कथा मरे अच्छा।, अच्छा है सात वालों में ही इनकी लिखा बंगला का हिंदी कर दिया है लोगों तो ने अच्छा राम तिर परम के पास इनका आना जाना था अच्छा है। हाँ कृष्ण की कथा जीवनी में भी राम तिर परम हंस नाम आता है वहां इनका खोगा संस्कृत पढ़ी होने सब पढ़ा लेकिन कथा भरे पहले वचना हुए था वो और अच्छा एक सूत्रों देख लो बंद करते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 आसन सिद्धि होने पर द्वनों से पीड़ा नहीं होता द्वंद क्या है, है इनसे पीड़ा नहीं होती है आसन सिद्धि हो जाए तो उसको वाला हो जाएगा। कि यही साधक करता है सिद्धि बताया जाए तो सुना भी आसन जया भी हुई है आसन आसन आसन आसन आसन ना होने होने समझते हैं की प्राप्त करना जे पर शीत ओष्णाधि बुंदे शीत उष्णादी बंदो से न भी हुई पीड़ित नहीं होता है कौन योगी आसन को देखने तो तो वाला योगी आसनजय होने पर योगी शीत उष्णादी बंदो से पीड़ित आज आधे दिन करना घंटा आधा घंटे करते आसन सकती, आसन व्य होने पर श्वास और प्रस्वास की को रोकना प्राणायाम है, है। प्राणायाम है। जो के अभ्यासी है, उनसे विशेष जानना चाहिए भाष्य देखना आसन मतलब प्राणायाम तो योग का अंग से करना है तो बहुत समय देना पड़ता है महात्मा है रामबालक विद्वान महात्मा है उनको मतलब कि प्राणायाम उनको वो ते ते तो वो बताए पांच पांच घंटे करते हैं स्थिरता भागवत में था प्राणायाम एक तब उसको हमने पढ़ा फिर हमने किया तो उससे कि तो अच्छा ही था पर उसे ठीक हो गया तो सती आसन आसनजय सती आसन आसनजय होने पर वायु वायु वायु का आचमन करना स्वास है मतलब वायु को अंदर ग्रहण करना स्वास है आसन आसनजय होने पर वायु को अंदर ग्रहण करना क्या है स्वास है इसको क्या कहते हैं वायु को अंदर लेने को क्या कहते हैं पूरक पूरक कैसे हैं है न गया, पूरक हो गया असंघय हो होने पर वायु वायु को आचीन करना वायु वायु को अंदर लेना करना स्वास्थ्य पूरक हो गया को नी सालन प्रश्वास और, और कोष्ठस्थ मतलब अंदर की वायु को बाहर निकालना ये प्रश्वास है ना अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास अर्थात रेचक है क्योंगति तो विच्छेदा उन दोनों की गति को रोकना अर्थात उन दोनों की गति का भाव प्राणायाम है कौन सा प्राणायाम कुंभक तो तीन प्राणायाम कहिए सूत्र पर ध्यान गएगा मतलब कुंभक केवल आ रहा है और भाष्यकार ने तीनों को कह दिया तो तीनों को ढाल लेना ठीक है हाँ और दोनों की गति को रोकना था तो वह भाव ये कुम्भक प्राणायाम है कौन सा प्राणायाम कुंभक प्राणायाम तो तीन प्राणायामने बता दिए कुम्भक जितना ज्यादा लगा सकेगा बेटी उतनी ज्यादा मन की एकाग्रता होती है अच्छा कुम्भक के लंबे अभ्यास लम्बे आयु बढ़ती है लेकिन वो बहुत, बहुत बड़े उनकी आयु बढ़ जाती है कुंभक ऐसी और मन की तरह कुम्भक तो होना ही चाहिए और इंद्रियां चंचल हैं मन चंचल है मन का निग्रह करना चाहिए ये, ये सब कहा जाता है न मन की चंचलता होती है प्राणों की चंचलता की तो मन तक तक बस में नहीं हो प्राण नहीं होगा होगा जब प्राण प्राण और यदि हो जाएगा इंगरी करने के लिए प्राणायाम करना जो है ना संजा आदि जितने सब आगे सबसे प्राण का लेकिन नहीं प्राणायाम